भगवान के असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के जो पांचवा पंचम प्रकरण है महावाक्य विवेक प्रकरण उसके पांचवे श्लोक के ऊपर विचार कर रहे थे तो यहाँ श्लोक का उच्चारण तो हुआ था अभी हाँ करेंगे श्लोक दे करें कि दुबारा एक द्वितीय सन्म विवर्जित सृष्टे पुराधुश्य दितीय तो यहां छांदोग्य उपनिषद है कल ही बता दिया था तो छांदोग्य उपनिषद है सामवेदी है सामवेद का है वो सामवेद का भी तलवकार शाखा है उसका है उसके ये छठवे अध्याय का है श्वेत को अपना पिता उपदेश कर रहा था अभी वहां तत्त्वमशी ये वाक्य है एक तत्त्वमशी क्या है वाक्य क्योंकि वाक्य का लक्षण भी अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग किया है वह से पूछे सुप टिंग अंदम पदम बोलते सुप और टिंग उसको पद मानते क्योंकि व्याकरण का भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए नहीं तो पद पदच्छेद नहीं कर सकते जैसा मोदक माम ताड़यथु मोदक माम ताड़यथु मतलब क्या मोदा के बोलते लड्डू से मुझे ताडन को रे अर्त हो जाएगा ये बात नहीं है वो प्रसंग उसका अलग है क्योंकि उसके बल से ही बाद में राजा ने एक विशाल ग्रंथ निर्माण किया था राजा था बहुत बड़ा टन गोपाल पढ़ा लिखा नहीं था और उसकी जो पत्नी थी विदुषी थी बहुत पढ़ी लिखी थी एक बार दोनों आपस में जल क्रीड़ा कर रहे थे तो उन्होंने कहा मोदक माता है राजा ने कहा मोदक मतलब लड्डू लड्डू मांगवा दिया और उसके ऊपर लड्डू से मारने लग गए तो कहा जाएगा जा जा जा, मूर्ख इतना बड़ा राजा बना है फदच्छेद भी नहीं करे तो अर्थ है उदा कई मात ताड़ आ तो कई माप आ गया उसको अलग फीचर आइए अर्थात जल के द्वारा मुझे ताड़न मत करो अभी देखिये मोदक कई तो इसलिए व्याकरण का भी थोड़ा जानकारी इसलिए कहा दिया ना यद्यपि बहु ना दीते पटपुत्र व्याकरण क्यों सकलम शकलम सकलम शकलम सकृत शकृत आपको बोलना चाहिए सकलम बोल दिया शकलम शकल होता टुकड़ा होता है सकल बोल तो पूरा होता है और सकृत बोल तो एक बार शक्ल बोल दो तो शौच हो जाते, अंतर हो गया तो इसीलिए यहां तत्वमसी वाक्य है उस वाक्य का अर्थ बोध आपको तभी होगा तत्पद को किसको कहते हैं तुम पद क्या है अशिका क्या अर्थ है तभी वाक्य का बोध होगा इसलिए यहां तत्पद को बता रहे तो तत्पद का भी दो अर्थ है क्योंकि हर एक वस्तु का दो होता है एक शक्ति वृत्ति एक लक्षण आवृत्ति ऐसा तो माना है शक्तिवृत्ति बोलते हैं अनन्या लभ्यो ही शब्दार्थ अन्य मतलब जो शब्द आप उच्चारण करते हैं उसी से जिसका अर्थ बोध हो रहा है उसको बोलते है शक्ति वृत्ति आप शब्द उच्चारण कर रहे कुछ अर्थ बोध हो रहा है दूसरा वहां आपको लक्षण करना पड़ता है तो इसीलिए यहां तत्पद का लक्षार्थ नहीं बता रहे किंतु वाचार्थ नहीं किंतु लक्षार्थ बता क्योंकि वाचार्थ बताने पर आप एक नहीं कर सकते तत्थम का एकत्व नहीं होगा इसलिए बता रहे तत्पद का जो लक्षार्थ श्लोक का अन्वय भी दो प्रकार से होता है एक दंडअन्वय होता है एक खंड होता है जैसा पढ़ा है वैसा ही अन्वय करके जा सकता है अथवा एक एक पदों को खंड करके आप मान सकते यदि खंड करेंगे तो आपको सृष्टि पुरा वहां से लेना पड़ेगा नीचे है ना सृष्टि पुरा पुरा मतलब सदैव सौम्य ईदम अग्रे आशीत एक अद्वितीय इस को आपको सामने रखना पड़ेगा चांदोग्य उपनिषद की श्रुति आपको सामने रखना पड़ेगा तो वहां देखे आशित ईदम अग्रे आशित लेकिन आशीर् बोल दो था अभी नहीं ईदम बोल तो वर्तमान ईदम शब्द है जो समीप में है उसको बताया जाता है व्याकरण में तो अभी हम सृष्टि देख रहे वर्तमान में सृष्टि देख रहे और वो जो सृष्टि पहले क्या है सत ही था मतलब कारण रूप में ही था देखिये वेदांत के मत में भी सत्कार्यवाद है सांख्य भी क्या है सत्कार्य है नैयायिक है असत्कार्यवाद मानते हैं और बौद्ध लोग मानते हैं असत्कारणवाद। <स्थिख्थ> बौद्ध क्या है असत्कार क्या इसका विस्तार करने आगे चलना है जैसा मान दीजिए मिट्टी से आप घड़ा बना रहे नहीं है कि मिट्टी को नहीं मानते कपाल को मानते क्योंकि वो कहते सभी मिट्टी से घड़ा नहीं बनता है सभी मिट्टी से घड़ा इसलिए कपाल अथवा वो गोला बनते हैं ना मिट्टी से पहले उसको मानते अभी उसमें पहले घड़ा नहीं रहता है वो कहते उसमें घड़ा नहीं क्योंकि आप व्यवहार क्या करते हैं घटो भविष्य घट उत्पन्न होगा भविष्यति मतलब आप काल में जाना मतलब अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है उत्पन्न होगा इसका मतलब क्या है अभाव है। तो कारण में कार्य नहीं रहता है कारण में कार्य नहीं रहता बाद में उत्पन्न होता है इसलिए उनको कहते हैं असत कार्यवाद असत कार्यवाद कौन तो नहीं है एक कारण में कार्य पहले नहीं रहता है बाद में उत्पन्न होता है इसलिए असत कार्यवाद कारण नहीं कार्य जिसका अभाव है उसमें लगाना कार्य नहीं है ना वो असत है बाद में वो असत्य और बौद्ध कहते हैं असत कारणवाद जैसा मान लीजिए कोई वृक्ष उत्पन्न हो रहे आपने क्या डाल दिया बीज डाल दिया वो बीज रहते रहते वृक्ष बनेगा क्या बीज आपका नष्ट हो गया बीज का कारण आपका वो क्या हुआ नष्ट हो गया और कार्य उत्पन्न होगा इसलिए कारण नष्ट होकर जो कार्य उत्पन्न हो रहे तो कारण आपका असत है कारण नष्ट हो गए ना असत हो गया तो उस असत से नष्ट हुआ बीज से वृक्ष उत्पन्न हुआ इसलिए उसको बोलते असत कारणवाद भ्रमित न हुआ नैयाय का असत कार्यवाद क्योंकि कार्य को असत मानते हैं ना कारण को सत मानते हैं किन्तु उस कारण में कार्य नहीं रहता बाद में आया और बौद्ध कहते कारण समाप्त हो गया कार्य उत्पन्न लोक में देखने ही ऐसा ही मालूम पड़ता है बीज नष्ट हुआ किंतु बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ परिणम होकर वृक्ष में आया तो ये दो समझ गए ना कार्य और असत्कारण आइए अपने सिद्धांत में आइए हमारा जो वेदांत सिद्धांत में सत्कार्यवाद और उनके ही छोटे भाई है सांख्य भी हैं क्योंकि सांख्या और वेदांत में ज्यादा अंतर नहीं थोड़ा सा अंतर है जहां पंचदेश ने भी कहा एक जगह में तीन दुराग्रह छोड़ दीजिए आप और हम हाथ मिलाएंगे। लाएंगे और उन्होंने वेदांत और सांख्या बस इतना ही अंतर है सांख्या है पुरुष को अनेक मानते उनका जो पुरुष है अनेक असंग वो भी मानते हैं असंग हम भी मानते हैं किन्तु हमारे में एक है तो अनेक कहां जाए एक हुए तो तो अनेक भी है ना ये है औपाधिक है उपाधि को लेकर अनक है स्वरूपता एक है किंतु अनेक मानते हैं और दूसरा है पुरुष को भोक्ता मानते हैं यथार्थ रूप से भोक्ता हम भी मानते हैं कोई आपत्ति नहीं है कट में देखे इंद्रिय मन संयुक्त भोक्त इत्याहू मनीषा इंद्रिया और मनरूप उपाधि के साथ संबंध होते हुए आत्मा में क्या आ रहे भोक्तृत्व किंतु वास्तव में नहीं है सांख्य वास्तविक मानते ये अंतर हो गया और उनकी जो प्रकृति है किन सांख्य की ये स्वतंत्र कारण है हमारी तो नहीं है भगवान मय अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचरा मेरे अध्यक्ष मेरे अस्तित्व से बोल रहे ये अंतर है तो इसलिए वो भी सत्कार्यवाद है और वेदांति भी सत्कार है किंतु दोनों में अंतर है दोनों में अंतर है सत्कार्य का मतलब ये है कारण में कार्य पाल से विद्यमान है कारण में कार्य पहले से मान लीजिए कारण में यदि कार्य ना होता तो जो घट चाहने वाला कौन कुलाल मिट्टी को क्यों आश्रय करता है मिट्टी को ही आश्रय कर रहे हैं ना वो उसको पता है इसमें घड़ा है तेल को चाहने वाला तिल को ही क्यों आश्रय करता है वो तिल में तेल है घी चाहने वाला दूध को क्यों आश्रय करता है जल से भी घी बनाना चाहिए इसका मतलब दूध में घी है सत्कार्य सांख्य का और वेदांति का किन्तु इतना अंतर है सांख्या कार्यत्व न सत है वेदांती कारणत्व न सत्य बस यही अंतर है यदि आप जगत को सत मानते हो हमारा कोई हर्ज नहीं जगत को सत मानने से कोई आपत्ति नहीं किंतु अधिष्ठान ब्रह्म रूप से जगत रूप से सत नहीं क्योंकि ये कल्पित है ना? कल्पित को अधिष्ठान सत्य अतिरिक्त सत्य अभावत्व यही कल्पित है अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है कल्पित में जो अधिष्ठान का सत्ता है वही सत्ता उसमें भान हुआ तो कारणत्व सत्य है वेदांति का सिद्धांत है और कार्यत्व सत्य है सांख्य का तो इसलिए जो अभी दीक रहे जो जगत इसको इदम शब्द से बता रहे और अग्रे अग्रे बोलते उत्पत्ति से पहले सदैव मतलब कारण रूप में ही था ये उस स् में उसी को संकेत कर रहे सृष्टि पुरा श्लोक में आई सृष्टिपुरा मतलब सृष्टि के उत्पत्ति से होने से पहले अभी हम खंड कर रहे हैं आगे एकमेवा द्वितीय वहां श्लोक का पूर्वाथ सृष्टि से पहले एकम एव अद्वितीय श्रुति का टुकड़ा उठा के रख करें वहां तीन पद है मुख्य रूप से कौन कौन एकम एव अद्वितीय देखिए श्रुति में हरेक शब्द का अर्थ है एक शब्द भी निरर्थक नहीं होगा तो एकम क्यों दिया एवं क्यों दिया अद्वितीय क्यों दिया शीदा कहना चाहिए था अद्वितीय कहते तो काम चल जाता था तो इसलिए यहां प्रसिद्ध जो भेद त्रया ऐसा तो भेद अनेक माना है क्योंकि जीव और ईश्वर का भेद है जीव जीव में भेद है जड़ और चेतन का भेद है और जड़ जड़ में भेद है अनेक भेद है किंतु मुख्य रूप से वहां तीन भेद माना है स्वागत भेद सजातीय भेद विजातीय भेद तो एकम शब्द के द्वारा इस स्वागत भेद को वारण किया जैसा वृक्ष है एक वृक्ष कोई ले जे आम का पेड़ एक है कि नहीं किंतु एक होने पर भी उनमें भेद है पत्ता अलग है शाका अलग है फूल अलग है फल अलग है अथवा हमारा शरीर लेजिए व्यक्तिगत एक शरीर है किंतु शरीर एक होने पर भी भेद है वहां आंख के द्वारा हम देख सकते हैं सुन नहीं सकते कान के द्वारा हम सुन सकते हैं देख नहीं सकते हाथ के द्वारा ले सकते हैं, दे सकते है, चल नहीं सकते पैर के द्वारा चल सकते हैं लेना देना नहीं हो सकता लात मारा अलग बात है तो इसमें परस्पर क्या है भेद है एक होने पर भी स्वयं के अंदर जो भेद है उसको बोलते हैं स्वागत भेद मान लीजिए शरीर एक होने पर भी आपने भेद किया वृक्ष एक होने पर भी भेद किया परमात्मा में क्यों नहीं कर सकते है? ये जो भेद किया ना ये सावय पदार्थ है, है। हाँ, हाँ। सावय तो पूर्जों से बना हुआ अवयव कहते पुर्जा अनेक पूर्जाओं से बनाया जाता है ना मिलाकर उसको अंग भी कहते भिन्न भिन्न अंग है बल्कि इसका अंग भंग हो गया लोग में बोलते क्या नहीं अनेक अंगों से बनाया हुआ है अनेक पूर्जाओं से बनाया हुआ उसको अवयव कहते जहां अवयव होता है सावयवा वहां स्वागत बैठकर परमात्मा में कोई अवयव है ही नहीं परमात्मा को छोड़ दीजिए परमात्मा से उत्पन्न हुआ आकाश में कहा है आकाश में कोई अवयव है क्या नहीं तो आकाश में नहीं है उसके कारण में कहा से आएगा वायु में मान भी इंद्रिय का विषय है ना इंद्रियों का विषय हो रहे है ना तो अग इंद्रिय को आंक भले ना हो सावय है इसलिए तभी हमारा स्वर्श हो रहा है चक्षु का विषय नहीं भले तो अगिंद्रिय का विषय सावयव होने से तो गंद्रेय का विषय हो रहा है वायु का हां इतना है वायु सावय होने पर भी देखता क्यों नहीं हाँ। प्रतिविधिक रही है सावय होने पर वायु क्यों नहीं देख रहे सूक्ष्म हो तो स्वर्ष है सूक्ष्म शरीर का स्वर्ष कहां हो गया अभी कीटाणु छोटे छोटे जा रहे कहां स्वर्ष हो रहे इतने वायरस आदि स्वर्ष नहीं हो रहे कहां मालूम वो भी सूक्ष्म है इसलिए प्रत्यक्ष के लिए मुख्य रूप से दो कारण है एक महत परिमाण और उद्भूत रूप महत परिमाण और उद्भुत प्रकाश तो रहेगा अलग बात है जैसा आप इसको देख रहे हैं रूमाल को इसमें रूप है और महत् परिमाण भी है तब इसको देख सकते दो हो रूप मात्र ने उद्बुद्ध रूप होना चाहिए प्राकट्य रूप वायु में महत परिमाण है उद्बुद्ध रूप नहीं वायु में क्या है महात परिमाण है तभी स्पर्श हो रहे किंतु उसमें उद्बुद्ध रूप नहीं है इसलिए चक्षु का विषय नहीं बन रहा उद्बुद्ध रूप मतलब रूप में जैसा काला पीला रूप है ना छह अपना सात रूप है तो उसमें एक होता है परमाणु में भी रूप है अभी आइए पृथ्वी का परमाणु है पृथ्वी का परमाणु तो उसको भी हम नहीं देख सकते उसमें भी नहीं देख सकते क्योंकि उसमें महत परिमाण नहीं उद्बुद्ध रूप तो है किंतु महत परिमाण नहीं परिमाण बोलते किसी वस्तु को मापा जाता है ना उसको परिमाण चार प्रकार का परिमाण है ना परिमाण है मुख्य रूप से चार प्रकार के किसी को तोलते हैं ना मापते हैं उसको कहते हैं परिमाण तो चार प्रकार के मान हैं एक अनुपरिमाण रश्व परिमाण दीर्घ परिमाण महत् परिमाण चार है जैसा परमाणु है परमाणु उसमें रहने वाला परिमाण है अणुपरिमाण परमाणु में जो परिमाण है वो अणु जाता है और दो परमाणु मिलके बना है उसको कहाते द्विअणु उसमें रस्व परिमाण रहता है और ये सारे पदार्थ देख रहे हैं ना हम लोग इसको दीर्घ कहाते हमारे दृष्टि का विषय जो भी है वो दीर्घ है और आकाश है काल है दिशा है उसमें महत्व परिमाण तो ये चार जो परिमाण बताया अणु परमाणु में रहने वाला अणु परिमाण दो परमाणु में रहने वाला रस्व परिमाण और इशारा घटपट में रहने वाला दीर्घ परिमाण आकाश आदि में रहने वाला मात उसमें एक हमारे दृष्टि का विषय बाकी तीन नहीं क्योंकि परमाणु में अणु है वो इंद्रिय से नहीं देख सकते तो उसको भले अलग इंद्रिय का बताओ वो नहीं देख सकते और द्विणु है ना रस्व वो भी नहीं देख सकते तीसरण के बाद हमारा विषय करता नेत्र और महत्व को भी कहां देख सकते हैं हम आकाश है काल नहीं इसलिए जो देख रहे वो दीर्घ माना जाता है अभी दीर्घ को कोई यहां महत्व होगा इसलिए आपको दीर्घ परिमाण होना चाहिए साथ साथ उद्बुद्ध रूप भी होना चाहिए प्राकट्य रूप परमाणु में क्या है रूप तो है किंतु दीर्घत्व नहीं परमाणु में क्या है उद्भूत रूप तो है दीर्घत्व नहीं इसलिए नहीं देख सकते वायु में क्या है दीर्घत्व तो है रूप नहीं है दोनों हो तभी अप्रत्यक्ष कर अभी इसमें दोनों है दीर्घत्व भी है रूप भी है इसलिए वायु सवयव है आकाश नीरवय है इसलिए चक्षु का विषय नहीं हो रहा तो परमात्मा अभी क्या है नीरवय है इसलिए उसमें स्वागत भेद नहीं उसको हटाने के लिए यहां एक शब्द दिए एकम कौन रूप किसी का नहीं होगा चक्षु से क्यों अभी मुझे और भी विश्लेषण में जाना पड़ेगा मान लीजिए सृष्टि का प्रकार है आंक किससे उत्पन्न हुई अब सत्संग है ना तेज मात्र से नहीं है हाँ अपंचीकृत जो तेज है उससे हमारे आंख उत्पन्न है मतलब एक तरफ से आंख का पिता कौन हो गया तेज अपंचीकृत और रूप किसका गुण है तेज का तो इसलिए आंख और तेज भाई भाई हुए क्या नहीं भाई भाई है ना एक प्रकार से क्योंकि तेज से ही अपनी नेत्र बने और तेज का ही गुण कौन है रूप है एक प्रकार से बात इसलिए उसी को ही ग्रहण कर सकता है चक्षु और उससे ऊपर को ग्रहण नहीं करेगा तेज अथवा तेज से उत्पन्न होने वाले नीचे वाले ये तेज से कौन उत्पन्न हुआ जल जल से पृथ्वी उनको ग्रहण कर सकता है और उससे ऊपर ग्रहण नहीं गया और त्वेन्द्रिय है वो किससे उत्पन्न हुई है वायु से तो वायु का पुत्र है और वायु का गुण कौन है उसको ग्रहण करता अथवा तो उसका नीचे से तो गिन जैसे वायु ग्रहण कर सकते हैं तेज ग्रहण कर सकते हैं जल और पृथ्वी नीचे इसलिए आंख से आप रूप ही ग्रहण करते दूसरा नहीं कर सकते रूप अथवा तो रूप वाले वस्तु केवल रूप का भी नहीं ग्रहण कर सकते द्रव्य को छोड़ के रूप कैसे ग्रहण करेंगे कोई ना कोई रूपवान द्रव्य का ही ग्रहण तो इसलिए यहां एकम शब्द के द्वारा इसका व्यावृत्ति किया स्वागत भेद स्वागत बोल तो एक ही वस्तु में परस्पर अंगों को लेकर जो भेद है उसका नाम है स्वागत भेद स्व स्वयं में रहने वाला गता तो रहने वाला भेद उसका नाम है स्वागत दूसरा विशेषण एव एकम एव दिया है ना तो एवं क्यों दिया हां वह सजातीय भेद जैसा वृक्ष में वृक्षत्व जाति जाति किसको कहते समय हां एक सति एकत्व सति अनेक समेतत्व एक है और अनेक में जैसा वृक्षत्व एक है और अनेक वृक्ष में रहा है और मनुष्यत्व एक है अनेक में रह रहे उसको जाति कहा तो अभी देखे यहां वृक्षत्व है क्या है जाति आम के पेड़ में भी वृक्षत्व है कटल के पेड़ में भी है अमृत का है नारियल में सब में क्या है वृक्षत्व है ये सजातीय हो गए मतलब एक जाति वाले सजातीय मतलब एक वृक्षत्व जाति वाले किंतु आम का पेड़ और कटल का पेड़ भिन्न है आम का पेड़ अमृत का पेड़ भिन्न है ये होता है सजातीय भेद एक ही जाति वाले होने पर भी व्यक्तियों में क्या है भेद है जैसा हम सब मनुष्यत्व जाति वाले तो स्त्री और पुरुष भिन्न है ये सजातीय भेद मनुष्य ले को लेकर और पुरुषत्व को लेकर पुरुषत्व तो एक जाति है ब्राह्मण क्षेत्रीय को लेकर भेद हो गया यह सजातीय भेद का तो इसीलिए परमात्मा में कोई सजातीय भेद भी नहीं सजातीय तभी होगा परमात्मा के समान कोई दूसरा परमात्मा हो और कोई परमात्मा होना चाहिए तभी क्या होता है इसमें भी परमात्मत्व जाती रहेगी और उसमें भी परमात्मत्व रहे किंतु वहां कोई सजातीय है नहीं दूसरा कोई नहीं इसलिए सजातीय भेद हटा दिया उसको हटाने के लिए क्या कहा एवं शब्द तीसरा है अद्वितीय इसके द्वारा तीसरा भेद विजातीय भेद जैसा वृक्ष में रहेगी वृक्षत्व जाति और शिलादि में रहेगी शिलात्व जाति अथवा मनुष्य में रहेंगी मनुष्यत्व वृक्ष में ये तो भिन्न है कि नहीं मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है वृक्ष में वृक्षत विजाती है, है। किंतु परमात्मा से कोई विजातिया है, है ही नहीं।, नहीं।, नहीं है क्या नहीं अरे जगत तो नहीं है क्या तो मना तो है ही है। जगत दिख रहे क्या नहीं प्रपंचत्व जाति भिन्न है क्या नहीं किंतु प्रपंच नाम है नहीं अभी बताया था मैं अध्यारोप पदार्थ है उसका अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता नहीं रहता इसलिए वहां आप नहीं मान सकते इसलिए विजाति भी है नहीं पहले विजातीय पदार्थ सिद्ध हो तभी विजातीय जाति सिद्ध होगी विजातीय पदार्थ है ही नहीं इसलिए विजातीय भी नहीं है इसलिए अद्वितीय का तो अविद्या कहा है अविद्या आरोपित है ना सारा आरोपित अविद्या भी, भी जाती है नहीं अविद्या भी आरोपित है यदि आरोपित ना होता तो ज्ञान के द्वारा निवृत्त कैसा होगा देखिये शास्त्र कोई आपको नया नहीं करता प्रमाण कोई वस्तु को उत्पन्न नहीं करता है पहले समझिए। इसको देखा आप किसने? ने आंक, आंकड़े क्या इसको उत्पन्न किया क्या यथावत बोध करवाना प्रमाण का काम है जो वस्तु जैसा है वैसा बोध करवाना कोई वस्तु को उत्पन्न नहीं करता हजारों प्रमाण आने पर भी उत्पन्न नहीं करता वैसे ही वेदांत प्रमाण कोई ब्रह्म को उत्पन्न नहीं किया अर्थात जो यथार्थ जैसे है वैसा बता रहे आप ब्रह्म के कारण उल्टा देख रहे हैं उसको ठीक बता रहे वेदांत कभी उत्पन्न नहीं करता है तो इसलिए अविद्या भी कल्पित है इसलिए अनादि है अनंत नहीं है वो अनंत नहीं है जब तक हम जगे नहीं निद्रा कब तक है तो इसी प्रकार हम निद्रा में मांडू की अगाड़ी के लिए अनादि अविद ये निद्रा नहीं अनादि अविद्या निद्रा कुंभकर्ण के निद में सोए है जब तक हम निद्रा में रहेंगे सपना देख रहे तभी सपना का पदार्थ सत्य नहीं है क्या यदि सत्य ना होता तो स्वप्न में डरेंगे क्यों अभी कोई भयंकर स्वप्न में देख लिया जगने के बाद भी थोड़ा समय तक आपके अंदर भय रहता है जगने के बाद कुछ ही समय तक उसके बाद हार जाता है वैसा ही अभी हम जगे नहीं किंतु यह निद्रा है कुंभा तब तक सत्य किंतु यह भी आरोपी थी अज्ञान निद्रा है हाँ क्योंकि दो होता है दो जानने का चीज होता है एक ग्राह्य वस्तु होता है एक त्याज्य होता है तो इसलिए आप ग्राह्य वस्तु ठीक ठीक जानने के लिए त्याज्य वस्तु को भी जानना पड़ता है ये मिथ्या है जब तक ज्ञान नहीं होगा जैसा मान लीजिए हम बाजार में गए कोई खरीद करने के लिए तो खरीद करने के लिए गए आपको अच्छा और खराब का ज्ञान हो दोनों ज्ञान होना चाहिए खराब का ज्ञान क्यों खरीद कर देखे नहीं ये नहीं चाहिए इसलिए है मित्य का ज्ञान इसलिए त्यागने के लिए उसका विज्ञान और परमात्मा का व्याख्या करेंगे वो ये सब अनेक दिन कर रहे इसलिए उसको समझा रहे जो कल्पित पदार्थ है मित्य है उसको सत्य मतमान उसको देखने वाला सत्य इसके लिए इसलिए बता रहे हो तो इसलिए यहां एकम एव अद्वितीय सृष्टि है पुराहा सृष्टि के पहले एकमेव अद्वितीयम और उसका आगे अन्वयी नाम रूप विवर्जित सन देखिये वहां भी पदच्छेद कर एकम एवा अद्वितीय ऐसा एकम है आगे एवा है और जो एकम में मकार हल है ए मिल गया मेवा हो गया वो और मेवा है आगे अद्वितीय है आकाशवर्ण हो गया वहां दोनों स्वरों का एक देखे एवं में एक आकार पड़ा है अद्वितीय में आकार है दोनों आकार मिलके एक दीर्घ आकार हो गया आकाश आकर्षवर्ण हो गया पदच्छेद करेंगे तो एकम एवा अद्वितीय मतलब स्वागत भेद सजातीय भेद विजात भेद से रहित और आगे भी देखे सत है आगे नाम रूप विवाजित सत है वहा तो सत को तकार को ना हो गया जैसे खरबूजा को खरबूजा सारे मिलकर रंग बदलता है ना उसी प्रकार नाम रूप में पहले कौन है ना है ना वो ना को देकर वो तकार भी बदल गए वो भी ना हो गया ये सूत्र आता है वो सूत्र के अनुसार सत अच्छुता सन्न अच्छुता है वहां सत अच्युता है ता को ना होता है गणो कुंभकु शरीर उससे तो इसलिए सत को ना हो गया अलग करेंगे तो वहां सत विवर्जितम विवर्जित होगा तो इसलिए नाम रूप विवर्जित सत तो अन्वय होगा श्रेष्ठे पुरा एकमेवितीय नाम रूप विवर्जितम सत तो तो सृष्टि से पहले कैशतव स्वागत सजातीय जातीय विजातीय भेद रहित और नाम रूप नामूप ये नाम और रूप किसका है माया का सरस्वती उपनिषद में बता दिया स्पष्ट अस्ति भाति प्रियम नाम चेत पंचकम आद्यत्रयम् त्रयम ब्रह्म ततो द्वयम्। ये सरस्वती रहस्योपनिषद में बता दिया एक अस्थि भाति प्रिया, सत चित, आनंद सत को लेकर अस्थि हो रहे चित को लेकर भाति हो रहे आनंद को लेकर प्रिया हो रहे तो सचित आनंद अस्थिभाति प्रिय हरेक वस्तु में आपको मिलेगा और नाम और रूप है माया का है जगत बोल तो माया का इसलिए नाम और रूप परिवर्तन होता है अस्थिभाति प्रिय परिवर्तन नहीं होता है हम देखा भी जाता है मान लीजिए गन्ना कहा दिया ये क्या हुआ नाम रूप मतलब आकृति रूप मतलब आकृति लंबा है बीच बीच में गांठ है ये आकृति तो उसके बाद गन्ना है गन्ना देख रहे भान हो रहे गन्ना मुझे प्रिय है देखिये इसमें तीन अस्थि भाती प्रिय में अस्थि और भाती का बाद नहीं होता प्रिय का कभी कभी बाद होता है प्रिय का आवृत हो जाता है अर्थात आनंद भी आवृत होता है उसको बोलतो अनानंद पाद आवरण गहते एक तो अभान पादवरण है असत्वा पादावरण है तीसरे एक अनानंद पादावरण भी तीन आवृत पीड़े है ना तीनों हाजी और इसीलिए वो वृजंग आने पर बताएंगे तो इसीलिए यहां देखे सत्य चित्त आनंद अस्थिभा प्रिय तो ये हर एक वस्तु में पांच चीज रहेगा आपको जैसा गन्ना नाम हो गया लंबा गांठ वाला है आकृति रूप हो गया है भान हो रहे मुझे प्रिय है और उसी गन्ने को आपने निचोड़ दिया अभी नाम रहेगा वो अभी क्या रस कहा दिया आपने नाम भी क्या है अलग हो गया रूप भी अलग हो गया पतला हो गया किंतु रस है रस मुझे भान हो रहे रस मुझे प्रिय है और रस को भी आपने बना दिया गुड़ नाम बदल गया रूप बदल गया किंतु अस्थिभा वहां भी है और गुड़ से बना दिए मिठाई, किंतु नाम रूप बदल गया गुड़ है गुड़ भान हो रहे गुड़ प्रिय परिवर्तन है इसलिए हम बोल रहे हैं म रूप विवर्जित ये नाम और रूप है मायक उच्च रहित अनानंदावरण जैसा सत चित आनंद है परमात्म का तीन अंश सबसे पहले असत्वादावरण उसके बाद अभाना पादावरण तो हम दो आवरण में विचार करते हैं बहुत सुने भी होंगे एक तीसरा भी और जो आस्तिक वाले है उनमें विशेष रूप से जो तीसरा आवरण है वो क्योंकि असत्वाद आवरण का मतलब वो बिल्कुल नास्तिक परमात्मा है नहीं जगत का कारण एक का नहीं है किंतु तो आप नहीं मान रहे सारा जगत जो उत्पन्न हुआ है किन्तु आप परमात्मा को नहीं मान रहे ये क्या है असत बोल दो परमात्मा है नहीं ये जो आवरण हटता है परोक्ष ज्ञान से परोक्ष मतलब शास्त्र ज्ञान शास्त्र का ज्ञान गुरु जो उपदेश करेंगे अरे सारा जगत का एक कर्ता परमात्मा है एक मकान बनाना हो अपने आप मकान नहीं बनता एक गाड़ी बनाना हो पुरुजों से गाड़ी अपने अपने-अपने ही बनती तो इतना बड़ा विशाल जगत रूप मकान को अपने अपने ही बनती इसलिए परमात्मा है तो अभी तक परमात्मा नहीं बोल रहे थे ना कुटस्थ ये असत्वापाद आवन के द्वारा जो परमात्मा को सत्य मान लिया आपने किंतु इतने से काम नहीं चलेंगे परमात्मा है तो है कहा अनुभव क्यों नहीं हो रहे भान क्यों नहीं हो रहे अभी तक परमात्मा को माने ही नहीं थे किंतु मान लिया यदि है हाँ तो उसका भान क्यों नहीं हो रहे ये अभाना पातावरण पड़ा है अभाना बदलो भान नहीं हो रहे अनुभव में नहीं आ रहे उसको हटाते हैं अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान अर्थात परमात्मा कोई अलग ने अहमे वश्मी करके और दूसरा बात जो परमात्मा आनंद स्वरूप है किंतु सुषुप्त को छोड़कर के आनंद हमसे कहां हो रहा है इसलिए वह उसके ऊपर अनानंद नाम का एक आवरण पड़ा है वो भी अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ही हटता है तो इसलिए अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा अभान पाद और अनानंद पाद भी हट जाता है हा और असत्त्वापाद आवरण है परोक्ष ज्ञान से वो भी दृढ़ परोक्ष होना चाहिए परोक्ष में भी कह भेद क्या दृढ़ परोक्ष सामान्य परोक्ष से नहीं हटता अर्थात श्रवण मनन के द्वारा वो हट जाता है इसलिए अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा दो आवरण निवृत्त हो रहे एक अभानापाद और आनंद स्वरूप होने पर भी मैं आनंद स्वरूप नहीं मान रहे मैं ब्रह्म होने पर भी ब्रह्म मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे वो अभानापात है ब्रह्म का स्वरूप है किंतु नहीं मान रहे ये क्या है अभाना पाद हाँ ब्रह्मा है ईश्वर है शास्त्र से मान रहे हम लोग इसलिए हमारे पास असत्व वादावरण नहीं है एक आवरण तो निवृत्त हो गए किंतु मई परमात्मा स्वरूप ये भान नहीं मैं आनंद स्वरूप ये भान नहीं इसलिए सत अंश को स्वीकार के हम चिद और आनंद है ये अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा अनुभव होता है इसलिए वो अनदादी हम बता रहे नाम रूप विवर्जित सत वहा अद्वितीय नाम रूप विवर्जित सत सारे जगत के उत्पत्ति से पहले तीनों भेदों से रहित और नाम रूप से रहित केवल एक के सत ही था अश् अदुना वहां यहां भी देखे अश् अपी अदुना है अपी है अश् यहां भी है नदुना है उसके बाद अपि अश् एको एणाची से एन हो गया वहां अपी है ना अपे में इकार है और उसके बाद अश्य का आकार पड़ा है एको एणाची एक के स्थान में एन होता है अच अचपर रहे तो व्याकरण पड़े है ना एक कितना है ही वो रिल रिह चार है ना ये चार कुर्सी है और उसके ऊपर बैठने वाले यन या अल्लाह। चार कुर्सी है ना उसके स्थान में चार ही बैठेगी किंतु बैठने के लिए शर्त क्या है आगे अच परे होना चाहिए अच कितना है नव अच आईन ड्रिल एवंग अउच नौ है इसी को स्वर भी कहा इंग्लिश में ओवेल कहते हैं ना? न स्वर कहते हैं बाकी सब व्यंजन वर्ण है इसलिए नौ स्वर है इसलिए नौ स्वर है शक्ति का रूप माना है इसलिए नवरात्रि बनाते हैं संख्या कितना है नौ है, है। उसे आ गया ही नहीं तो इसलिए वहां नौ ही स्वर है तो इसलिए यहां अदुना अपी अश्य है आपी में इकार है आगे अश्य में अकार है ई तो को यह हो गया ई को यह हो गया तो या और अश्य का मिल गया उसमें तो पेश्य बन गया पदच्छेद करने से अदुना अपी अश अदुना अपी अश्य मतलब इस समय में अदुना कहा इस समय किस समय में यहां लेना सृष्टि उत्तर काल सृष्टि के दो काल है ना एक सृष्टि होने से पूर्व काल सृष्टि होने के बाद अभी देखे आक्षेप करने वाले हैं वो कुछ भी आक्षेप कर सकते वादी भद्रम न पश्य शत्रु है आपका हित थोड़ा देख रहे श्रुति ने क्या कहा दिया था सदैव सौम्या ईदम अग्रे आचित अर्थात हे हे जगत उत्पत्ति से पहले का शतः उत्पत्ति के बाद शत नहीं था क्या परमात्मा तो पहले सतता भी नहीं होगा तो इसलिए बोल रहे नहीं आधुना बोल तो सृष्टि उत्तर काल में भी अर्थात जो वर्तमान है सृष्टि काल में उस समय में भी सृष्टि के उत्तर काल में तादृत्व तद इति तादृक्त का मतलब सृष्टि से पहले भेद भेदत्रय शून्य नाम रूप से रहित था वैसा ही सृष्टि काल में भी वैसा ही था कोई अंतर नहीं पड़ा पहले जैसा था वैशय जैसा मान लीजिए ऋषि है रस्सी में जो सर्प देख रहे उससे पहले जो रस्सी थी सर्प देख रहे रस्सी में कोई अंतर है क्या सर्प जिस समय में देख रहे तभी भी रस्सी वैसी है बस इतना अंतर है एक उस अधिष्ठान में आपको वस्तु देख रहे है। इतना है वस्तु में कोई भेद नहीं हो रहा है वैसे है वैसे क्यों है आरोपित पदार्थ है अधिष्ठान का कुछ बिगड़ता नहीं रश्य में सर्प देखा बाद में वो रश्य विशेली होनी चाहिए और रेगिस्तान में जल का जमीन गीली होनी चाहिए इतना जल का नदी बहा रही किंतु वहां सूखे का सूखा है वैसे ही सृष्टि के बाद अतः सृष्टि देख रहे तभी भी परमात्मा में कोई अंतर नहीं वैसा है यही बता रहे या तादृत्व शब्द के द्वारा सृष्टि से पहले जिस प्रकार स्वागत सजाती विजाती भेद था नाम रूप से रहता वैसा ही सृष्टि के उत्तर काल में ही है तो तद मतलब तत्त्वमशी घटकी भूत यह भी देखिये तद इति हैं तीन पद है एक तद है दूसरा इति है ईरियते तद में इति का ई मिल गया व संधि नहीं हल और आच का संयोग हो गया तो तद में ई मिलने से केवल तद हो गया और तद इति में ईरते का ई है आकाशवर्ण हो गया ई और ई मिल के एक दीर्घ ई हो गया तो इसलिए पदच्छेद करें मुदाप को तद तद मतलब तत्त्वमशी घटकी भूत जो तत्पद है वही कहा जा रहा है तो ष्टि से पहले भेदत्रया नामरूप से रहित है वर्तमान में भी वही है यही तत्पद का लक्ष्य है वाच्य को लेके नहीं होगा क्योंकि वाच्य के लिए नाम रूप धीक रहे ना तो लक्ष्य है ये बता रहे टीका में देखे कल विचार करेंगे पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णापूर्णमुदच्य पूर्णश पूर्णमेद पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शाति शाति शंकरचार्य केशवं सूत्रभाष्य ्रधो वंदे भगवना पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागि व्योम व्यादेहाया दक्षिणा मूर्त नम शाति शांति शांति, शांति पतए हर हर महादेव शंभू